भगवत गीता भाष्य अध्याय यत्तु श्रीमद्भगवीता शक्य अध्यायत्र यू प्रत्योपकाराथलुद्दीय चरक्लिष्टम तद्दानाज संू दान प्रत्योपकारा काले प्रत्युपक्यवर्थ फल दान से मे भविष्य इति तद् अदृष्ट पुनः दियते च परृष्टम खेद संयुक्त तदराज स्मृत जो दान प्रत्युपकार के लिए अर्थात कालांतर में यह मेरा प्रत्युपकार करेगा इस अभिप्राय से अथवा इस दान से मुझे परलोक में फल मिलेगा ऐसे उद्देश्य से, से क्लेश खेद पूर्वक दिया जाता है वह राजस कहा गया है अदेशनमेभ्य दीयते असत्म्ञात तत्म सदाह अदेशे देशे क्षाच्यादि संकर्णे अकाले पुण्य हेतु विशेष रहिते अेभ्य च मूर्ख तस्करदिभ्यो देश असत्तम प्रियवचन पाद प्रक्षालन, पात्र परिभव अवज्ञात पात्रपरिभव युक्त तत् तत्तामस उदाहत जो दान अयोग्य देश काल में अर्थात अशुद्ध वस्तुओं और म्लेक्षादि से युक्त पापमय देशों में तथा पुण्य के हेतु बतलाए हुए संक्रांति आदि विशेषताओं से रहित काल में और मूर्ख चोर आदि अपात्रों को दिया जाता है तथा जो अच्छे देश कालादि में भी बिना सत्कार किए प्रियवचन पाद प्रक्षालन और पूजा पूजादि सम्मान से रहित तथा पात्र का अपमान करते हुए दिया जाता है वह तामस कहा गया है यज्ञदान तप प्रभृति साद्गुण्य करनाय अयम उपदेश उच्चते यज्ञ दान और तप आदि को सद्गुण संपन्न बनाने के लिए यह उपदेश दिया जाता है ओम ओं तस्तति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिस्मृत ब्राह्मणस्ते नेद यज्ञाच ओम पुरा इति एष निर्देशो अनेन इति निर्देश्य निर्देशः निर्देश नाम निर्देशो स्मृतः ब्रह्मण स्मृत चिंतो वेदातेशु ब्रह्म विद्भि ब्राह्मण तेन निर्देशन त्रिवेन वेदा चा चाहता पुरा इति उच्यते। ओम उच्यतेम यह तीन प्रकार का ब्रह्म का निर्देश है जिससे कोई वस्तु बतलाई जाए उसका नाम निर्देश है अतः यह ब्रह्म का तीन प्रकार का नाम है ऐसा वेदांत में ब्रह्म ज्ञानियों द्वारा माना गया है पूर्व काल में इस तीन प्रकार के नाम से ही ब्राह्मण वेद और यज्ञ से ये सब रचे गए हैं यह ब्रह्म के नाम की स्थिति करने के लिए कहा जाता है तस्मा दो मृत्युदारित्य यज्ञ दान प्रवर्तन्ते सततम् विधानोक्ता तस्माद् ब्रह्म इति उदाहृत उच्चार्य यन तपक्रिया स्वरूप क्रिया क्रियाह प्रवर्तन्ते विधानोता शास्त्रचोदिता सततम् सर्वदा ब्रह्मवादीना ब्रह्मवदनशीलाम इसलिए वेद का प्रवचन पाठ करने वाले ब्राह्मणों की शास्त्र विधि से कही हुई यज्ञ दान और तप रूप क्रियाएँ ब्रह्म के ओम इस नाम का उच्चारण करके ही सर्वदा आरंभ की जाती है तदितनभिसंध्याय फल यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाधा क्रियंते मोक्ष कांक्षि तदि अनिधि ब्रह्माभिधान उच्चार्य अनिधल यज्ञतक्रियाक्रियाक्रियातपक्रिया दानक्रियाधेत्र्य प्रदान क्रिय निर्वर् मोक्षाक्षी मोक्षा मु तत ऐसे इस ब्रह्म के नाम का उच्चारण करके और कर्मों के फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ और तप रूप तथा दान अर्थात भूमि सोना आदि का दान करना रूप क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा की जाती है ओम तच्छब्द विनियोग उक्तः अथ इदानी सच्छब्द कथ्यते। ओम और तत्शब्द का प्रयोग तो कहा गया अब सत्शब्द का प्रयोग कहा जाता है सद्भाव साधु भाव चेत प्रयुज्य प्रशस्ते कर्मणि तथा सद्भावे असतः सद्भावे यथा सद्भाव मानस्य पुत्रस्य जन्मनि तथा साधुभावे असद्त असाधो सद्वृत्तता साधु भाव तस्धुभा सदान ब्रह्मण प्रयुज्य अधीयते प्रशस्ते पार्थ विवाहादा सब पाथ इति एतत् अविद्यमान वस्तुके सद्भाव में यानी जैसे अविद्यामान पुत्रादि के उत्पन्न होने में तथा साधु भाव में अर्थात बुरे आचरणों वाले असाधु पुरुष का जो सदाचार युक्त हो जाना है उसमें सत ऐसे इस ब्रह्म के नाम का प्रयोग किया जाता है अर्थात वहां सत शब्द का कहा जाता है तथा हे पार्थ विवाह आदि मांगलिक कर्मों में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है अर्थात उनमें भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है यज्ञ तपसिदे चिति सदि चोच्य कर्मचव तदीय यज्ञ कर्मणि या स्थिति स्थित तपसि चा या स्थिति स्थित दाने चा स्थित साच्य से एव तदर्थीयम् अथवा यस्य तदर्थीयम् इति इति यत तदीय यज्ञीय ईश्वरा सद्तिम तद्ञतप आदिकर्म असात्कुण अभी श्रद्धापूर्वक ब्रह्मण अभिधानय्रयोगेण सगुणम् त्विकम संपादित भवति। जो यज्ञ कर्म में स्थिति है जो तप में स्थिति है और जो दान में स्थिति है वह भी सत है ऐसा विद्वानों द्वारा कहा जाता है तथा उन यज्ञादि के लिए जो कर्म है अथवा जिसके तीन नामों का प्रकरण चल रहा है उस ईश्वर के लिए जो कर्म है वह भी सत है यही कहा जाता है इस प्रकार किए हुए यज्ञ और तप आदि कर्म यदि असात्विक और विगुण हो तो भी श्रद्धा श्रद्धापूर्वक परमात्मा के तीनों नामों के प्रयोग से सगुण और सात्विक बना लिए जाते हैं त्र सर्वत्र श्रद्धा प्रधानतया सर्व संपाद्यते य तस्मा क्योंकि सभी जगह श्रद्धा की प्रधानता से ही सब कुछ किया जाता है इसलिए अश्रद्धया हूतम दत्तम तपस्तपतम च असदीच्य पाथ नैत्य नो इश्रद्धया हुत हवन दत् च ब्राह्मणेभ्य अश्रद्धया तप तपत अनुष्ठ अश्रद्धया तथा अश्रद्धया नमस्कारादी तत्सम मत प्राप्ति साधन मार्ग बाह्यत्वात् पार्थ न च बहुआयाम अपि प्रेत्य फलाय नो अपि अर्थ इत साधु भी इति बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन बिना श्रद्धा के ब्राह्मणों को दिया हुआ दान तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ बिना श्रद्धा के किया हुआ स्तुति नमस्कारादी कर्म है वह सब ये पार्थ मेरी प्राप्ति के साधन मार्ग से बाह्य होने के कारण असत है ऐसा कहा जाता है क्योंकि वह बहुत परिश्रम युक्त होने पर भी साधु पुरुषों द्वारा निंदित होने के कारण न तो मरने के पश्चात फल देने वाला होता है और न इस लोक में ही सुखदायक होता है ये श्री महाभारते शस्त्रायाम चैतायाम वैयासिक्याम भीष्मी योगशास्त्रे श्रीमद्भगवद्गी सत्सुब्रम्हव्यार्जुन संवाद श्रद्धा तिभागोनाम सप्तशोध्याय